श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद परिच्छेदचार बराहनगर मठ दुखी जीव तथा नरेंद्र का उपदेश नरेंद्र गा रहे हैं गाते हुए रविंद्र को मानो उपदेश दे रहे हैं गाने का भाव तुम मोह और कुमंत्रणाएँ छोड़ उन्हें समझो तुम्हारी संपूर्ण व्यथा इस तरह दूर हो जाएगी नरेंद्र फिर गा रहे हैं पीले अवधूत हो मतवाला ज्याला प्रेम हरि रसकारे बाल अवस्था खेली गवायो तरुण भयो नारी बसकारे वृद्ध भयो कफवायु ने घेरा खाट पड़ो रहो शाम सकारे, ना भी कमल में है कस्तूरी कैसे भरम मिटे पचुकारे बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूढ़ हैं जैसे मृग फिरे वनकारे कुछ देर बाद सब भाई काली तपस्वी के कमरे में आकर बैठे गिरीश का बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र ये दो नई पुस्तकें आई हैं नरेंद्र शशि राखाल प्रसन्न मास्टर आदि बैठे हैं नए मठ में जब से आना हुआ है तब से शशि श्री कृष्ण की पूजा और उन्हीं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं उनकी सेवा देखकर दूसरों को आश्चर्य हो रहा है श्री रामकृष्ण की बीमारी के समय वे दिन रात जिस तरह उनकी सेवा किया करते थे आज भी उसी तरह अनन्य चित्त होकर पूर्वक उनकी सेवा किया करते हैं मठ के एक भाई बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र पढ़ रहे हैं स्वर सहित जरा व्यंग्य के भाव से चैतन्य चरित्र पढ़ रहे हैं नरेंद्र ने उससे पुस्तक छीन ली और कहा इस तरह कोई अच्छी चीज को भी मिट्टी में मिलाता है नरेंद्र स्वयं चैतन्य देव के प्रेम वितरण की कथा पढ़ रहे हैं मठ के एक भाई मैं कहता हूँ कोई किसी को प्रेम दे नहीं सकता नरेंद्र मुझे तो श्री रामकृष्ण ने प्रेम दिया है मठ के भाई अच्छा क्या सचमुच तुम्हें प्रेम दिया है नरेंद्र तो क्या समझेगा तू ईश्वर के नौकरों के दर्जे का है मेरे सब पैर दबेंगे दाबेंगे सरता मित्र और दोसों भी सब हंसते हैं तू शायद यह सोच रहा है कि तूने सब कुछ समझ लिया मास्टर श्री ने मठ के सभी भाइयों के भीतर भीतर शक्ति शक्ति का संचार किया है केवल नरेंद्र के के ही नहीं बिना इस शक्ति के क्या कभी कामनी और कांचन का त्याग हो सकता है दूसरे दिन मंगल है 10 मई आज महामाया की पूजन तिथि है नरेंद्र तथा मठ के सब भाई आज विशेष रूप से जगन माता की पूजा कर रहे हैं पूजा घर के सामने त्रिकोण यंत्र की रचना की गई होम होगा नरेंद्र गीता पाठ कर रहे हैं गंगा स्नान को गए रविंद्र छत पर अकेले टहल रहे हैं स्वर समेत नरेंद्र स्तवन पढ़ रहे हैं रविंद्र वहीं से सुन रहे हैं ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तान न च्रोत्रजिह न घाणनेत्रे न च व्योम भूर्मिर्न तेजो न वाचिदनंदिव शिवोहम शिवो न चाणस न वै पंचवायुर्नवा सप्तुर्नवा पंचकोश नवा पाणीपादोपस्थ पचिदनंदूपिव शिवोहम न मे देशगो न मे लो बमोह मदो नेम ना न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेद नज्ञा अहम भोजनम नोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम रविंद्र गंगा स्नान करके आ गए धोती भींगी हुई है नरेंद्र मणि के प्रति एकांत में यह देखो नहा कर आ गया अब इसे सन्यास दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो नरेंद्र और मणि हंसते हैं प्रसन्न ने रविंद्र से भींगी धोती उतारने के लिए कहा साथ ही उन्होंने एक गिरवा वस्त्र भी दिया नरेंद्र मणि से अब वह त्यागियों का वस्त्र पहनेगा मढ़ी हंसकर किस चीज का त्याग नरेंद्र काम कांचन का त्याग गेरवा वस्त्र पहनकर रविंद्र एकांत में काली तपस्वी के कमरे में जाकर बैठे जान पड़ता है कि कुछ ध्यान करेंगे